जाग्रत जागृत स्वप्न सुसुप्ति सृष्टि स्थिति परलय ब्रह्मा विष्णु महेश कोटि कोटि ब्रह्मांड हिरायण गर्म प्रकृति बाबाजी महाराज कभी कभी सब बैठते थे तो, हम लोग दो चार होते बैठ जाते बोले तो थी हमारे जैसे आग में से चिंगारी निकलती है ऐसे अपने स्वरूप में कोटि कोटि ब्रह्मांड और उनमें देवता बानी प्रगट होते हैं और लुप्त होते हैं क्षण क्षण में कोटि-कोटि ब्रह्मांड का उदय और विलय होता है नारायण तो ये उदय और विलय भी काढ़े में होता है या आग में जैसे भौतिक अग्नि में जैसे चिंगारी निकलती है वैसे होता है तो नहीं घन में जो चितकण निकलते हैं तो अरे बाबा घन में कोई अवकाश रखा है की उसमें से चित निकले है वो कोई लोहा है कि उसमें से चिंगारी निकलेगी उसमें कोई काल है कि उदय होंगे और विलय होंगे तो नहीं ये सब भातमान है भान मात्र तो देखो ये सर्वात्मा अपना ज्ञाता जो आत्मा है इसका दूसरा कोई ज्ञाता नहीं है ये बात ध्यान करो। बोले कि देखो जी हम जैसे सबको जान रहे हैं वो से हमारा जानने वाला भी कोई हो तो अच्छा हमारा जानने वाला कोई है ये भी हम जानेंगे कि दूसरा कोई जानेगा हम ही जानेंगे कि और कोई जानेगा बोले हाँ ये आपने समझाया कि वृक्ष ईश्वर नहीं हो सकता तो हमने मान लिया कि हमारे सामने तो नहीं है लेकिन शायद पीछे बैठा वो हमको देख रहा हो तो बोले बाबा वो हमको पीछे बैठा देख रहा है ये भी तो हम ही जानते हैं, हैं? तो हमारे करण में ये वृत्ति है कि कोई परोक्ष ईश्वर है कोई कारण रूप ईश्वर है हैं? और कोई व्यापक ईश्वर है व्यापी ईश्वर है अनंत ईश्वर है और कारण रूप ईश्वर है और परोक्ष रूप ईश्वर है ऐसा भी तो हम नहीं जानते हैं तो इस विदित से भी अन्य है सर्वांतर है इसलिए आप इस श्रुति को ध्यान में रखें स्वदेव की वेद्यम न चयाश की देवता मैंने कहीं कोई छोटी मोटी चीज को परमात्मा बना के और आपकी बुद्धि को परिच्छि न कर दे अल्प न कर दे इसलिए इस बात इस को देखो स वेद की वेद्य वो सब को जानता है और उसको जानने वाला कोई नहीं है तो सब को जानने वाला मरे को और जिंदा को दोनों को जानने वाला कौन कम है? अगर कोई मेरे सिवाय जानने वाला है तो उसको जानने वाला भी मैं न तो सस्वे बोले कि मैं को कोई जानता है कि मैं किसी का ज्ञ नहीं है विजिताधन्य मैं किसी का ज्ञान नहीं है मैं किसी का ज्ञान नहीं है सीवे समाजम पुरुषम महदम दिव्या मरे के नीचा जो को जानता है उसको बोला कौन जानेगा एक बार की बात है हम लोग बांस पर थे हरी बाबा जी के बांस पर तो हाँ आर्थिकाजी सज्जन आते थे तो वो कहते थे कि ईश्वर बिल्कुल निराकार ही है आप तो जानते हैं तो एक आ, हमारे पास बैठे थे और वो बड़े जोर शोर से उनके तर्क वितर्क युक्ति प्रत्युति की तो क्या पूछना बड़े तेज आदमी थे तो महाशय जी महाशय तो थे प्रतिपादन कर रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा निराकार ईश्वर कभी किसी के अनुभव में आया कि नहीं आया तुम्हारा मतलब क्या है पहले साफ कर लो तब तो हम बता देंगे वो जल्दी पकड़ में आने वाले नहीं होते तो तुम्हारा मतलब क्या है वो बता दो हमारा मतलब यह है कि जब ईश्वर कभी किसी के अनुभव में नहीं आया तब तो उसके होने में कोई प्रमाण नहीं है वो आकाश कुसुमवत मृषा है और जब अनुभव में आया तो पहले अनुभव में नहीं था फिर आया और फिर अनुभव में नहीं रहा या रहा दोनों बात हो सकते हैं तो अनुभव का पहले जो आकार था उसको विलक्षण आकार आया कि नहीं आया ईश्वर साकार है या ईश्वर निराकार है तो ईश्वर साकार है ऐसा अनुभव भी एक आकार है यदि अनुभव में आया ईश्वर तो साकार है ये बात सिद्ध हो गई और अनुभव में नहीं आया तो ईश्वर है ये सिद्ध नहीं हुआ कट गया बोले कि अच्छा ईश्वर सब तुम्हारे कहने का अभिप्राय है कि ईश्वर अनुभव में आया तब तो वो ना हो जाएगा वही से मरा क्योंकि जो अनुभव में आएगा तो जाएगा जो आएगा तो जाएगा और नहीं आया तो असिद्ध हो गया अप्रामाणित हो गया तो तुम कैसे ईश्वर की स्थापना करते हो हम कहते हैं कि ईश्वर न निराकार है न साकार है जिस अनुभव से साकार और निराकार दोनों प्रकाशित होते हैं वो अनुभव ईश्वर है ना हमारी स्थापना ये है कि जिस अनुभव से निराकार और साकार तो देखो इससे क्या हुआ क्या साकार में भी ईश्वर बुद्धि करके आराधना कर सकते हैं और निराकार में भी ईश्वर बुद्धि करके आराधना कर सकता है। आराधना करने के लिए तो निराकार रूप और साकार रूप दोनों ठीक हैं। न हम साकार उपासना का खंडन करें न निराकार उपासना का खंडन करें उपासना के लिए तो दोनों ठीक रूप हैं। लेकिन असली जो ईश्वर का रूप है वो साकार और निराकार दोनों से विलक्षण है कभी दोनों से विलक्षण क्या है तो अनुभव स्वरूप है ये साकार इसमें आते हैं और जाते हैं और निराकार इसमें आते हैं और जाते हैं निराकार इसमें पैदा होता और मर जाता है और साकार इसमें पैदा होता और मर जाता है और ये निराकार है न और साकार दोनों का अधिष्ठान दोनों का प्रकाशक ये स्वयं प्रकाश जो आत्मदेव है आत्म है नारायण तो इसी को श्रुति ब्रह्म बताती है तो दिव्यात मरे के नीजानियात इसका मतलब है कि तुम अकल से जितना जानते हो उससे आगे की बात श्रुति बताती है तुम्हारे अकल के पीछे जो बैठा हुआ है उसको श्रुति लगाती है तुम बारंबार परमात्मा को अपने अकल के आगे बैठा के दिशा बनाना चाहते हो और वो बराबर तुम्हारे अकल के पीछे बनकर करके तुम्हारा स्वरूप रह करके वो अकल के अकलत से बच जाता है तो, इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्त से विलक्षण है अव्यक्त से विलक्षण है व्यक्त काल जो सावय है संवत्तर मनवंतर कल्पादि रूप उससे भी विलक्षण है।, है और अव्यक्त जो निरवय काल है अधिष्ठान में कल्पित तो उससे भी विलक्षण है व्यक्त जो पूर्व पश्चिम आदि दिशा है उनसे भी विलक्षण है और अव्यक्त जो है न? अव्यक्त जो निरावय दिश ब्रह्म में कल्पित है अधिष्ठान में तो उससे भी विलक्षण है ये सावय जो व्यक्तियाँ हैं स्त्री पुरुष आदि देवता दान वाली पृथ्वी आदि तो इनसे भी विलक्षण है और इनका जो निरावय प्रधान में प्रकृति में अव्यक्त में जो कल्पित रूप है बीज रूप है तो उससे भी विलक्षण है और अकल में उसमें ये दोनों है नहीं अच्छा तो इसको भी अज्ञात ही माने तो क्या तो होते हैं देखो ये प्रक्रिया लेते है क्योंकि जो जो विदित होता है ना विदित वो विदित जो होता है वो अन्य होता है और वो अल्प माने काल परिच्छि देश परिच्छिन होता है उसका कोई न कोई विरोधी होता है वो अनिश्चित होता है अनेक होता है और अनेक होने के कारण अशुद्ध होता है अब विदित विदित को देख लो विदित जो होगा वो एक इंच या चीजों का मेल होगा एक वस्तु या अनेक वस्तुओं का मेल होगा और एक काल में या अनेक काल में होगा जो विदित होगा तो और जो जानना है ये जो अनुभव है ये इससे विलक्षण होगा जिसमें अनेकता होगी वो अशुद्ध होगा तो इस अशुद्धि से वो बिलक्षान है, विलक्षण शुद्ध नहीं होगा हो वो खाली नहीं होगा वो जिसमें अनेक होगा एक बात आपको प्रसंग बद सुना के आगे बढ़ते हैं ये जैसे स्वर्ग और अद्वैत इन दोनों में कुछ फर्क मालूम पड़ता है कि नहीं तो विवेक करना जैसे एक एक एक, एक, एक करके तीन हुए तो उसको क्या बोलेंगे सर्व एक भी एक भी एक भी एक भी दो भी तीन भी तो सब हो गया ना तो सब जो है वो अनेकता का मिश्रण होता है तो ब्रह्म सर्व नहीं है सर्व पद वाक्य का नाम ब्रह्म नहीं है ये जो बोलता है ना सब ब्रह्म है जी स्त्री भी ब्रह्म पुरुष भी ब्रह्म और तो मैंने पंजाब में सुना था उधर असी ब्रह्म तो उसी ब्रह्म कोई डीजा होगी है है ना हा, हा, मैं भी ब्रह्म तो भी ब्रह्म ब्रह्म से ब्रह्म मिल गया है ना तो ये ब्रह्म नहीं है बोला ये तो अनेक का पुंज है अनेक का गुणित है गुणित एक एक तीन सर्व बोले तीन नहीं दो नहीं और एक का एकत्व तो नहीं अद्वैत माने अद्वैत माने सर्व नहीं ब्रह्म माने सर्व नहीं सर्व और सर्वाभाव शर्ब का अधिष्ठान सर्व शर्ब और सर्वाभाव का प्रकाशक और अद्वितीय एक और अद्वितीय में भी फर्क है बोला तो ब्रह्म तो एक ही है बोले एक तो संख्या होती है ना गिनती होती है तो एक एक दो होता है अब ब्रह्म ब्रह्म दो ब्रह्म होगा कि नहीं होगा तो बोले एक से तो कट गया कैसा एक बटे दो होता है कि नहीं तो होता है कैसा ब्रह्म बटे दो होगा कि नहीं होगा हैं? तो अद्वितीय अद्वितीय और अद्वितीय का जोड़ दो नहीं होता एक एक का जोर दो होता है और अद्वितीय अधिती, अद्वितीय का जोर दो नहीं होता एं? और सर्व के कई हिस्से होते हैं ब्रह्म के कई हिस्से नहीं होते एक के एक बटे दो होता है परंतु ब्रह्म के अद्वैत के अद्वितीय के एक बटे दो नहीं होते तो नारायण अब अस्तुतर ही अभिदीता ब्रह्म अच्छा भाई दिलीप को तो तुमने काट दिया जरा अभिदित पर विचार करो बोले देखो अभिदित जो होता है वो विज्ञान की अपेक्षा रखता है माने उसका अनुभव होना चाहिए यदि कोई वस्तु अभिदित है तो साइंस के द्वारा इंद्रियों के द्वारा ध्यान के द्वारा यौन के द्वारा है ना? उसके विज्ञान की अपेक्षा है नहीं जानते हैं तो जान लेंगे बोले कि ये ऐसी चीज है विज्ञान तो आओ हम अपने को विज्ञान की कसौटी पर चढ़ावें क्यों जी आप कभी ये भी शंका करते हैं कि हम हैं कि नहीं हैं है आपके मन में कभी ये शंका होती है कि मैं हूं कि नहीं हूं आपके स्वभाव में यह संशय है देखो ये शंका आपको हो सकती है कि मैं रहूंगा कि तो नहीं ये शंका तो हो सकती है? है और मैं था कि नहीं ये भी शंका हो सकती है माने मैं काल से अपरिच्छिन्न हूं कि नहीं ये शंका तो हो जाएगी परंतु मैं हूँ कि नहीं ये शंका आपको नहीं हो सकती तो इसका मतलब हुआ कि इस काल में मैं हूँ ऐसी जो दृष्टि है माने वर्तमान काल के साक्षी के रूप में आप विद्यमान हैं। तो जो वर्तमान कालातीत है वर्तमान कालाधिष्ठान है वर्तमान काल साक्षी है हैं? वो भूत काल वृत्ति और नारायण भविष्यत काल वृत्ति का साक्षी होगा कि नहीं होगा जितना भूत बीत गया है वर्तमान काल के स्तर पर ही तो बीत गया है ना? और जितना भविष्य आवेगा वर्तमान कल काल के स्तर पर ही तो आवेगा ना? जितना भूत बीता है वो वर्तमान के पेट में से निकला है और जितना भविष्य आएगा वो वर्तमान के पेट में आवेगा और हर वर्तमान में आप ये अनुभव करेंगे कि मैं वर्तमान का साक्षी हूँ तो काल में आपको काटने का सामर्थ्य कहा है कहने का अभिप्राय क्या है कि ये स्वयं जो स्व है ये विज्ञान का विषय नहीं है इसको जानने की अपेक्षा नहीं है बल्कि छोटी मोटी जानने वस्तुओं के जानने के फिराक में जो तुम्हारी पराग वृत्ति हो गई है फिराक और पराग तो, है ना? एक ही है तो ये तुम्हारी वृत्ति जो है वो छोटी छोटी चीजों को जानने के फिराक में बिल्कुल पराग धर्मिणी हो गई है पराग विषय हो गई है अपने आप को जानने के लिए किसी विज्ञान की जरूरत नहीं है न यंत्र की न इंद्रिय की न मन की न्यान की अभिद्ध विज्ञान के लिए लोग की प्रवृत्ति होती है और अपना आपा तो विज्ञान स्वरूप है सबको यही जानता है तो जो सबको जानता है अपना आपा सूर्य को ये जाने चंद्रमा को ये जाने है? समुद्र को ये जाने धरती को ये जाने कार्य को ये जाने कारण को ये जाने तो ये तो अनपरिक सिद्ध है जैसे दिए को देखने के लिए तार्स जलाने की जरूरत नहीं होती वैसे अपने आप को देखने के लिए किसी बाहर के विज्ञान की जरूरत नहीं होती अच्छा तो अभी बात रहे। सुना रहे सुनाते हैं आप किसी ने कहा कि अभी विवित और अधिक और विशास है देखो जो प्रत्यक्ष और अपरोक्ष है उसका नाम विदित है और जो परोक्ष है उसका नाम अविदित है ये माला प्रत्यक्ष है हैं? और स्वर्ग परोक्ष है और सपना और नींद ये अपरोक्ष है हाँ ये भेद कर लो इसका ये समझ लो इनके समझने में हम चार विभाग करके आपको तो बताते हैं एक तो होता है प्रत्यक्ष इंद्रियों से प्रत्यक्ष होता है और एक होता है अपरोक्ष अपरोक्ष क्या होता है तो हमारे मन में राग है कि द्वेष है दुख है कि हर्ष है कि आपको अपरोक्ष होता है कि ना अच्छा, आप कैसे जानते हैं कि आपके मन में शोक है कि हर्ष है आंख आप आपकी आख की जरूरत पड़ती होती है की कान की कोई आके बताता है कि आपको शोक है, है? आपके मन में शोक है या आप कैसे जानते हैं शोक आपको अपरोक्ष अच्छा आप तो आज सपना आया इसका कोई गवाह है दुनिया में हमारे हाँ। तो, दादाजी सोते हैं हमारे हाल में तो रात को किसी किसी का नाम लेके पुकारते हैं तो अब रात को तो वहाँ कोई दूसरा होता ही नहीं है हैं तो हमारी नींद टूट जाती है, है तो हम सुनते है मजे से कि किसका नाम लेके पुकार रहे हैं अब हम कहेंगे तुमको ऐसा सपना आया दादाजी तो कहेंगे कि ना ऐसा नहीं आया ऐसा नहीं आया ऐसा आया हम उस सपने के गवाह नहीं हो सकते है न उस सपने का गवाह कौन है ये खुद है वो स्वप्न इनको अपरोक्ष अच्छा इनको नींद आई कि नहीं आई गाही निद्रा आई कि नहीं आई इसको यही जान सकते हैं है न उसमें हमारा अनुमान लगाना बिल्कुल व्यस्त है बल्कि कभी कभी अनुमान लगा के लोग गड़गड़ करते है लेकिन स्वर्ग नरक कहाँ है बोले परोक्ष है तो ये ब्रह्म कैसा है आप बताओ ब्रह्म फूल माला की तरफ इंद्रिय प्रत्यक्ष है इसमें ये गंध है नाक से मालूम पड़ी ये स्वाद है जीभ से मालूम पड़ा ये रूप है आँख से मालूम पड़ा ऐसा कोमल पर्श है ये त्वचा ऐसी मालूम पड़ा तो ये माला तो प्रत्यक्ष है इंद्रियों से मालूम पड़ती है और हमारा हमारे मन में हर्ष है कि शोक है कि स्वप्न है कि मुद्रा है ये कैसे मालूम पड़ता है ये साक्षी भाग्य है वो है न इसलिए अपरोक्ष हम ही देखते हैं कि है ये परोक्ष कभी नहीं होता ये माला पहले परोक्ष थी जिसने बनाया उसके घर में थी तब परोक्ष थी और आज के सामने आई तब प्रत्यक्ष हो गई अब हम किसी को दे देंगे तो परोक्ष हो जाएगी तो माला कभी प्रत्यक्ष होती है और कभी परोक्ष होती है और इसके दूसरे भी गवाह होते हैं हम सब आदमी है ना दो सवाल में हम इस माला को देख रहे हैं एक साथ एक तरीके लेकिन जो अपरोक्ष होता है ना वो तो सिर्फ हमको ही दिखता है दूसरे को नहीं दिखता है और जो परोक्ष होता है वो ना इंद्रिय को दिखाई पड़ रहा है ना इस समय मन को दिखाई पड़ रहा है साक्षी को भी नहीं दिखाई पड़ रहा है वासना विशिष्ट जब होंगे ना तब सपने की तरह दिखाई पड़ेगा हम स्वर्ग से आए हैं कि नरक से आए हैं हम जिस वर्ग में जाएंगे है न उसमे बहत्तर दिल में होंगे और हुए होंगी है ना? ये कल्पना करेंगे तो ये ब्रह्म कैसा है ब्रह्म माला मिलने के पहले जैसे परोक्षति वैसा है क्या अच्छा दे देने के बाद जैसी परोक्ष हो जाएगी वैसा है का नहीं? क्या जैसे इंद्रियों से दिख रही है माला वैसा है क्या काछा जैसे अपने मन में राग द्वेष स्वप्न निद्रा अपरोक्ष रूप से भासती है वैसा है का नहीं साक्षा तो जैसे स्वर्ग नरक दी है वैसा है का नहीं क्या सबके लिए नहीं नहीं करते जा रहे हैं तो भाई बात ये है कि ये जितने प्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष पदार्थ आते हैं वो आते हैं और जाते हैं आते हैं और जाते हैं ब्रह्म तो ऐसा है जो न आता है न जाता है क्या तो तो वो कौन है कम मैं है बोला वो तुम्हारा मैं है आत्मा है आ, तो वो आत्मा नारा तो भाई आत्मा तो हमारी बिचारी नन्ही मुन्नी है प्यारी प्यारी छोटी सी हमारी आत्मा बोले कि हाँ इतना तुमको जो मालूम होता है ना कि हमारी आत्मा प्यारी है ये ठीक है और प्यारी मालूम पड़ती है कि ये भी ठीक है हैं? आत्मा है ये भी ठीक है और प्यारी है ये भी ठीक है और आत्मा को मालूम पड़ता है ये भी ठीक है आत्मा है ये सदभाव है सत है और आत्मा को ही मालूम पड़ता है ये सिद्धभाव है और आत्मा प्यारी लगती है का ये आनंद भाव है इसी को सचिदानंद बोलते हैं आत्मा सच्चिदानंद है है जानती है और प्यारी है है प्रकाशिती है और प्रिय है कहिए ठीक है इसका नाम सच्चिदानंद तो है इतना तो तुमको मालूम पड़ता है इतना तो अकल से मालूम पड़ेगा समाधि से भी मालूम पड़ेगा ध्यान से भी मालूम पड़ेगा विचार से भी मालूम पड़ेगा इतना तो मैं मालूम पड़ेगा लेकिन श्रुति इतना ही नहीं, नहीं, नहीं कहती है वो कहती है की देखो यही जो तुम्हारी है और प्रकाशती हुई प्यारी आत्मा है सच्चिदानंद, हैं? यही अद्वितीय ब्रह्म है माने ये काल की कल्पना के उदय से पूर्व और काल की कल्पना के विनाश के अनंत, देश की कल्पना के उदय से पूर्व देश की कल्पना के विनाश के अनंत, वस्तु की कल्पना के उदय से पूर्व और वस्तु की कल्पना के विनाश के अनंत। माने देश काल वस्तु की जो धारा प्रतीति में बह रही है केवल मालूम पड़ रही है प्रती होना माने मालूम होना हो प्रती शब्दकार से बाहर से तो भीतर भीतर से बाहर जोई बाहर कोई भीतर जोई तो भीतर कोई बाहर प्रती माने यही होता है बीती माने ज्ञान बना माने ज्ञान और प्रति माने उल्टा बाहर से भीतर आना भीतर से बाहर जाना उलट रहना धारा का, धारा का उलटते रहना इसको प्रतीति बोलते हैं इसको भान बोलते हैं घटक ज्ञान घटक ज्ञान क्या है घट तो घट के प्रति वो बदलता है घट के प्रति बदलता है मठ पट के प्रति बदलता है मठ के प्रति बदलता है इसलिए वो प्रत्येक पदार्थ का पृथक पृथक ज्ञान होने के कारण प्रतीति है हो प्रत्येकम एपी प्रत्येकम एपी और ये जो अखंड ज्ञान है ये घट आया और गया और ज्ञान बिल्कुल एक जैसे एक लालटेन में लेके आप खड़े हो या मेरे म्यूनिस्पैलिटी की लालटेन जल रही है उसके नीचे से दस आदमी आए और गए तो दस आदमी तो बदल गए लेकिन लालटेन तो नहीं बदली ना वो तो एक ही है इसलिए स्वयं प्रकाश जो आपका आत्मदेव है वो तो एक है और उसके सामने दस ईश्वर आते हैं और जाते हैं और दस जीव आते हैं और जाते हैं और दस जगत आता है और जाता है और वो तो बिल्कुल स्वयं प्रकाश स्वयं प्रकाश प्रकाशक है उसमें हृदय भी कितने आते हैं और हृदय भी कितने जाते हैं बना उन हृदयों से भी उसका कोई हृदयों से भी उसका कोई संबंध नहीं है तो प्रती वो है जो प्रत्येक क्षण के साथ बदलती है प्रती है ना प्रति और इी एक धातु है और एक इति धातु है ये प्रती शब्द जो है प्रति उपसर्ग है और उसी धातु से ये प्रत्यय करने पर इति बना हुआ है तो ये जो इति है प्रती अभिति अदिति में जो इति है वही है अभिति प्रती थी। ये हर घट के साथ बदल जाती है घट के साथ पद के साथ मत के साथ हर विषय के साथ बदलती है ये हर क्षण के साथ बदलती है ये हर इंक के साथ बदलती है ये बाहर की बदलती है ये भीतर की बदलती है ये कार्य की बदलती है करण की बदलती है कारण की बदलती है ये क्षण खर की बदलती है कार की बदलती है इसको बोलते हैं प्रती बदलते हुए ज्ञान का नाम प्रती है और उस बदलते हुए ज्ञान में जो अखंडता है अखंड ज्ञान रूपता है उसका नाम है आत्मा और उस आत्मा को न कभी काल छू सकता है न देश काल नहीं छू सकता इसलिए वो अभिनाशी अभिनाशी दोनों से विलक्षण है उसको देश नहीं छू सकता इसलिए वो इंच और पूर्ण महान दोनों से विलक्षण है तो उसको कोई कर नहीं छू सकता इसलिए अणु और सर्व दोनों से विलक्षण है ये जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है इसको ब्रह्म बताने के लिए इसको ब्रह्म बताने के लिए वो पुरुष की श्रुति की प्रवृत्ति हुई है स्वनारायण तो अभिव्य से भी ये विज्ञान स्वरूप है इसलिए इसको और विज्ञान की अपेक्षा नहीं है और अनपेक्ष ये सिद्ध है स्वरूप की अभिव्यक्ति में ये स्वयं प्रकाश स्वरूप है स्वतः सिद्ध है और भोले भाई लौकिक प्रतीति में भी एक प्रतीति ही उत्पन्न करने का है क्योंकि प्रतीति के स्वरूप के संबंध में तुमको भ्रांति है वो भी भ्रांति है एक प्रतीति प्रती ही है बोला भ्रांति भी वास्तविक नहीं है अज्ञान है भ्रांति है अविद्या है अविद्या अविद्याम एवासित्वा प्रकल्पित जब तक अविद्या रहती है तभी तक अविद्या है ऐसी कल्पना होती है तत्व दृष्टि से तो ये अविद्या न कभी थी न है और न तो होगी तत्व दृष्टियात्व विद्ययम न कथंचन विद्यते तत्व दृष्टियात्व विद्ययम ना किसी भविष्य तत्व दृष्टि से तो अविद्या का अस्तित्व नहीं है अविद्या है ये भी एक प्रतीति है